गीता तत्व चिंतन कर्मयोग का वैशिष्ट्य गीता द्वारा काम कर्मों की निंदा वेद विरोध नहीं प्रस्तुत तीन श्लोकों में वेदों के काम कर्मों पर प्रहार किया गया है कई लोग उपरयुक्त श्लोकों के आधार पर गीता को वेद विरोधी मानते हैं पर यह दोषारोपण उचित नहीं है क्योंकि यह प्रहार मूलतः कामना पर है गीता वेद के उन अंशों पर प्रहार करती है जहाँ कर्म की प्रेरणा के रूप में फल को कामना स्वीकार की गई है वैदिक काम में कर्मों पर ऐसा प्रहार तो स्वयं वेद के अंतर्गत कुछ उपनिषद भी करते हैं हमने पूर्व में कहा कि वेदों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है कर्मकांड और ज्ञानकांड इन दोनों के पुनः दो दो विभाग किए गए कर्मकांड के संहिता और ब्राह्मण तथा ज्ञान कांड के आरण्यक और, और उपनिषद कर्मकांड को पूर्व मीमांसा कहा गया है तथा ज्ञान कांड को उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत के नाम से भी सुपरिचित है पूर्व मीमांसा यज्ञ जागादि विभिन्न कर्मों का विधान करती है जिनका लक्ष्य इहलोक में सुख भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति है तथा परलोक में स्वर्गलाभ कर्मकांड इससे उच्चतर या भिन्न अन्य कोई लक्ष्य स्वीकार नहीं करता ज्ञान कांड का लक्ष्य है सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना जो सत्य ब्रह्म के रूप से इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है तथा जो आत्मा के रूप से इस देश के भीतर बद्ध है उन दोनों के ऐक्य की अनुभूति कर लेना सत्योपलब्धि या आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि का व्यवसायत्मिका होना अनिवार्य है कर्मकांड तरह तरह के फल भोग का लालच देकर बुद्धि को चंचल और अव्यवसायात्मक बना देता है इसीलिए वेद का ज्ञान कांड उसके कर्मकांड के स्थान स्थान पर तीव्र शब्दों में भरतना करता है ऋग्वेद में ही हम पढ़ते हैं ऋचो अक्षरे परमे व्यो यस्मिन देवा अतिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेद कमृचा कृष्यति या इत इमे समा सतें वेद मंत्रों के अक्षरों में सब देवों की शक्तियां निवास करती है जो इस ज्ञान को अनुभव से नहीं जानता उसे वेद मंत्रों से क्या लाभ होगा पर जो इस सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही उच्च स्थान पर विराजता है उतत्व पश्चवाच मुत त्व शुण्वन शृणोत्यनाम उतो तस्मी तन्वि सश्रय जाएत पत्य उ कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रंथ को देखते तो हैं पर न देखने के समान ही उनका देखना होता है कई लोग ग्रंथ पाठ को सुनते हैं पर उनका श्रवण न श्रवण करने के समान ही व्यर्थ होता है किंतु जो लोग ग्रंथ को देखकर अथवा सुनकर उसका तात्पर्य अपनाते हैं उनके लिए उस विद्या से ऐसा अद्भुत सुख प्राप्त होता है जैसा कि गृहस्थ को उत्तम पतिव्रता स्त्री से प्राप्त होता है वेदों में भी काम्य कर्मों की निंदा उपर्युक्त दो मंत्रों में वेद ने उन लोगों की निंदा की है जो केवल शब्दों में रमे रहते हैं उन्हें गीता ने वेदवादरत कहकर संबोधित किया है अथर्वेद के अंतर्गत मुंडकोपनिषद में हम वैदिक काम कर्मों को सर्वस्य मानने वालों पर तीखा प्रहार कर पाते हैं प्रवाहे ते अदृढ़ा यज्ञा अष्टादशोक्तमवरम ये सुकर्मा एक ये भिनंद मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवा ये यज्ञरूप नौकाएँ जीर्णषीर्ण और नाशवान हैं जिनमें अठारह व्यक्ति सोलह ऋत्विज एक यजमान और एक यजमान पत्नी बैठकर निकृष्ट कर्म का संपादन करते हैं जो ऐसे यज्ञादि कर्मों को श्रेय अर्थात परम पुरुषार्थ मानते हैं वे मूढ़ हैं और सर्वदा जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़े रहते हैं जो लोग श्रोत और स्मार्थ कर्मों को ही श्रेष्ठ कर्तव्य मानते हैं उन्हें प्रमूढ़ की उभाति देते हुए मुंडकोप निषद कहता है इष्टापुर मनमान्ये वेदयते प्रमूढ़ा नाक पृष्ठ सुकृतेन मम इष्ट यज्ञ ममलोकनतर श्रोत कर्म और वापी कूप धर्मशाला आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानने वाले महामूढ़ किसी अन्य वस्तु को श्रेयस्कर नहीं समझते वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्मफलों का अनुभव कर इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं